समाधनीय विद्युगण अन्य उपस्थित सज्जनों आपके समक्ष जो विषय उपस्थित है उसको समझना समझाना के पश्चात उसको अपने जीवन में उतारना यह प्रमुख कार्य है यदि हम ऐसा नहीं करते तो उपनिषद्धकार ने जो ये बात कही ही है चेद अवेदित अथ सत्यम न चेद ये अवेदित महती विनष्टि तो ये स्थिति हमारे जीवन की होगी विपक्ष में आपने क्या समझा इसी जन्म में को जन्म यदि ईश्वर प्राप्त सत्यं अस्ति सत्य है उचित है जीवन सफल है न है चेद तो महती विनष्टि विनाश हो गया आप ध्यान देंगे क्या मनुष्यों की बुद्धि उनकी मान्यताएं उनका सोचने का ढंग उन्होंने मानव जीवन की रूपरेखा कैसी समझी है उनके जीवन का लक्ष्य क्या है वो क्या करना चाहते हैं इन सब बातों का जब विचार करके देखें तो आप लाखों की बात छोड़ के करोड़ों में पहुंच जाइए में भी एकाध व्यक्ति का मिलना कठिन हो सकता है कि जो ऐसे रूपरेखा मिला के चलता हो इस वैदिक दृष्टिकोण से अब आप अपने जीवन को देखिए क्या आप इस संबंध में वैसा ही सोचते हैं वैसी ही योजनाएं हैं वैसा ही आप कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं ये जानना चाहिए कभी कभी व्यक्ति जब कोई वर्णन सुनता है पढ़ता है उस समय उस बात को ठीकं क्या स्थिति देखता है कि ठीक नही सोच र है वे ठीक नहीं के है दृष्टिकोण ठीक नही वो लक्ष्योक नहीं समझरे ऐने जान हो जाता है कि रख करके नहीं परिणता किम र मिस स्थिति में हूं। इस पर बल नहीं देता देता बल संसार के के लोगों के देता। नहीं। बड़ी नीता व संसारता बी भूले है स्वीर नेखता न सोचता वस्तु स्थिति ये है करते हैं नहीं करते हैं ये हमारी दृष्टि से एक अपना गौण है हमारे लिए हम करते हैं या नहीं करते ये हमारे लिए मुख्य है उनको करना चाहिए ये तो ठीक परंतु उनके दोष देखना अपने दोष न देखना उनके दृष्टिकोण को गलत समझ लेना अपने दृष्टिकोण को गलत न समझना उनका लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति नहीं बन पाया स्वयं भी न बनाना यह विचारने का ढंग है पद्धति है इस शैली से सोचना चाहिए ये विचारना जिसको नहीं आता ठीक वो व्यक्ति कभी सफल नहीं होता सारे के सारी समस्याओं का समाधान मानसिक रूप में अधिक पर मानसिक स्तर पर सोचते सोचते वो करता चला जाता है अब एक संबंध ईश्वर का और हमारा है जैसे कि व्यापक और व्यापी इस संबंध में भी कितना परिश्रम करना इसमें शंकाएं उभरती उनका समाधान उसके पश्चात हम उस स्थिति में रहते हैं या नहीं ये की जैसे आप देख पाएंगे कि व्यापे और व्यापक पदार्थों की स्थिति कैसी हो कैसी हो गई, होनी चाहिए और क्या हमारा मानना ठीक है नहीं है तो उसमें क्या और शंकाएं उभर सकती हैं या उभरती हैं जैसे हम सोचते हैं कि ईश्वर व्यापक है सर्वव्यापक है अब जीवात्मा व्याप्य है एक देशी है आपसे कोई पूछे कि प्रकृति व्यापक है या व्याप्य है तो क्या उत्तर देंगे आप नहीं पता क्यों भ्या, जी हाँ जी प्रकृति व्याप्ति है या व्यापक है आप बोलिए तो आपने कभी सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ा हो वो सर्वत्र विभू होने से सब जीवों के लिए एक है ऐसी आता है ना प्रकृति व्यापक है या नहीं आता आकाश के लि भा आताकाश तु प्रकिटा या बा है शून्य आकाश बा है वस्तु न शून्य वस्तु है नो आकाश का हा खाली का आकाश हो वस्तु है नहीं न वस्तु है अभा उदाहरणी बनता आकाश व्यापक कहते हैं प्रकृति जहां तक है वहां कौन है विकृति जगत जितना है वहां तक क्या है आकाश व्यापक प्राकृतिक प्रकृतिजन्य आकाश हाँ प्रकृतिजन्य आकाश है तो ये व्यापति व्यापक का स्तर एक अपेक्षित रूप में चलता है अब एक स्थान स्थान पर रहती है, या स्थान में रहती है, तो में दूसरी, में दूसरी, में में है, है। या में अस्तु स्थले अल्पस्थिति अधिक मूसी दूसीकं ऐकं अपेक्षा हेता या न इ पृथ्वी आदि अपेक्षा तु प्रकृति व्यापक इकार व्यापी व्यापक अ ईश्वर के विषय में जो प्रकृति अपेक्षा से व्यापक है ईश्वर की दृष्टि से व्याप्य है ठीक है तो व्यापक और व्याप्य में एक स्थिति आती है एक शंका उभरती है कि एक स्थान पर दो वस्तु कैसे रहती है केसे सूल्गे आप इसको आप में से कोई ये आप बल नी देगे तानि आय आय समझना भी, नहीं आएगा, भी नहीं आएगा। बल दिये को समझागा हा बोलिए तीन वस्तु ईश्वर जीव और प्रकृति से प्रकृति स्थानी वस्तु जीव और ईश्वर घेरने स्थानेरी वस्तु नी है, है। तीनों एक स्थन पे र सदाहण क्या दे सकते हैं आप आपको किसी को आप बोलो आप आप भी तो आप काम ही नहीं अपि का केगे बुद्धि दे दिया, सुनाने वाला सुना रहा है दूसरा उत्तर देगा मुझे क्या लेना देना <laughs> आप इतनी की विश्रम इच्छा होती और नौकरी बड़ी मिलती तो आप एडी चोटीना बेठे बैठे का सुने वा ये तु मूल्य न आरता चुप् उत्तर वस्तु आगर केलेङ्ग् तीन से तो उदाहरण सकते नहीं दे सकते तैसे तैसे तो तो नहीं भी बोलो ऐसे दे। को माता अनादि उदाहरण भाषा गुली मिलि बना बोलना सी लो एक, एक अक्षर शब्द वाक्य भ्रम ऐलो जल और अग्नि एक स्थान व्यापक स्था गर्ग्नि उ पानी उपणु हैर जले परमाणु है आधिक्यता चे उष्णता सन्निदेश दूसरा प्रमाणु र सकता ईश्वर जैसे, जैसे का उ बने य उदाहरे मैसे तु मु समी ले आपके आप सिद्धांत में जो शंका उठी है उसको पकड़ो रुखा उतर ढूंढो फिर उदाहरण जैसे का उदाहरण फिर आएगा मैंने ये शंका उठा दी कि अग्नि के परमाणु हैं ये तो आप भी मानते हैं हर जल के अच्छा एक परमाणु दूसरे परमाणु में रह नहीं सकता तो बाहेदाय रह सकते वहां तो बायदार है व्यापक कहा है वैसा वो उदाहरण किया और कोई बोले आप हमें से है? आप समझाएंगे कैसे झांगे आप भ्याप, ना समझा सकते ना सकते इसका मतलब कि आपको भी नहीं न समी आ अकी सकते अग्रे वस्तु कि वस्तु उदाहर सो आ न्यायक नी पढा पढा तु इतना उदाहरण सीमा बनाई बा री नी आई समझ म सात धर्मे से उदाहरण होते नहीं भाई धर्मे से उदाहरण होते नहीं होते आप बोलो क्या समझ पाया तो बे धर्मे से होते हैं तो जी, जी ऐसा ही कोई मान लिया जाए तो तीन अनादि कहते हैं हम तो उसको हम समझा नहीं सकेंगे कि उदाहरण चौथा तो मिलेगा नहीं समान धर्म से भे धर्मे से भी तो समझाते हैं नहीं आया समझ में आया समझ में क्या आया अब अदाहरण आकारवाली एक दूसरे के अंदर अहं जा सकते। जैसे बन जाएगा जैसे अग्नि के परमाणु जल के केमाणु मे प्रवेश नहीते आकारवाला वै से उदाहरणी उदाहरणं या नगे आच्छा। तो उसमें कोई ये विचार कर सकता है कि वो जो व्यापक और व्याप्य पदार्थ रहते हैं उसमें ये जो स्थान घेरने वाला स्थान को अवकाश को रोकने वाला गुण है ये परमाणुओं में है परमाणुओं से बने हुए पदार्थों में है स्थान को घेरते हैं अर्थात ऐसी जगह घेरने पर दूसरा परमाणु उतने क्षेत्र में उसी जगह नहीं आ पाता उनमें शब्द स्पर्श रूप रुण होते वो गुण ऐसे हैं जो ऐसे स्थान को घेरते ये जो मानते हैं लोग कि ईश्वर व्यापक है हम मानते हैं और जीवों को भी मानते हैं हम प्रकृति विकृति को भी मानते हैं तो उनकी शंका ये उभरती है वो कहते हैं जब ईश्वर ने सारा स्थान घेर लिया अर्थात कोई परमाणु कोई भी चीज ऐसी नहीं रही जिससे कि दूसरा पदार्थ केवल रहता हो और ईश्वर न हो तो उन्होंने एक बात कही कि तो फिर ईश्वर से ईश्वर के स्वरूप से अतिरिक्त कोई स्थान ही नहीं है कोई जगह ही नहीं है तो प्रकृति को मानने की आवश्यकता कैसी, और प्रकृति को आप मानते हैं तो ईश्वर को सर्वव्यापक कैसे मानते हैं यदि जीवात्मा की सत्ता मानते हैं तो ईश्वर को सर्वव्यापक क्यों मानते हैं जहां जहां जीव रहेगा वहां वहां पर जो है ईश्वर नहीं रहना चाहिए यदि रहता है तो वहां जीव नहीं रह पाएगा ये बात आती है इसका जो समाधान है ये है कि ये नियम जो है जीवात्मा रहेगा वहां ईश्वर नहीं रह पाएगा या ईश्वर रहेगा वहां जीवात्मा नहीं तो ये स्थान घेरने वाली वस्तुओं में नेम लागू होता है जो स्थान को घेरती हो अच्छा जो स्थान को नहीं घेरती हो एक स्थान पर दोनों रह सकती हूं वहां पर यह नियम लागू नहीं होता इधि स्थान घेरने की बात आ जाए तो ये समस्या खड़ी होगी कि ईश्वर सर्व व्यापक होगा तो दूसरी वस्तुएं नहीं मानी जाएंगी दूसरी वस्तुएं मानी जाती हैं तो एक पक्ष यह भी होगा कि ईश्वर में छिद्र माने जाने की बात आ जाएगी छिद्र मानो या तो जैसे छिद्र भी तो होते हैं ना इन पदार्थों में जैसे पृथ्वी आदि में चावल बनाते हैं कढ़ाई में जो अग्नि जलाते हैं ना नीचे तो उसके अंदर से निकल के तो अग्नि जाती है ना और पानी में जाके घुस जाती है अग्नि या नहीं या फिर ऐसे इन इन भौतिक पदार्थों की ईश्वरों छिद्र मानो छिद्र छिद्र वाला मानने से एक तत्व है जो हम मानते हैं वो सिद्ध नहीं होगा फिर ईश्वर आए आप हमें मानते हैं कहते हैं ऐसा ऋषि मानते हैं कि ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है आप भी मानते होंगे या नहीं है जी अब जो ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है उस समय ईश्वर का प्रत्यक्ष करते समय जीवात्मा युग साथ आएगा या नहीं आएगा जीवात्मा प्रत्यक्ष हो गई है नमो ईश्वर का साथ साथ होगा या एक का होगा या क्या होगा। प्रारम्भ मे केवल ईश्वर का होगा फिर में जाते दोनों साथ में हो बामे दोनो सा आप ईश्वर लगेङ्गे खडे होगे ए ओर ईश्वर या के दे आरी ईश्वरी ईश्वर किं देखोगे आप न अखोगे वो सरा हुआ हैर आपे है तो आगे वाले स्तर को देखोगे बाय वाले को पीछे वाले को ऊपर वाले को नीचे वाले को कैसे देखोगे आप विशेष प्रारंभिक स्थिति में तो अंदर देखेंगे और फिर खाद में अच्छी स्थिति बनेगी तो अंदर बाहर सब और भी देखेंगे तो जहां आप खड़े होके देख रहे हैं ना हाँ है क्योंकि आप तो या तो सब ओर देखो सब और तो देखना कठिन होता होगा या नहीं है जी सीमा बन, <laughs> बन जाती है सीमा बन जाती है सीमा जैसी बन जाती है आप ऐसे आगे नहीं जाते आप ऐसे देख पाते हैं जी है आप ऐसे निदेख पाते थे दीपक का प्रकाश सभी और एक जैसा होता है ऐसे तो नहीं देख पाते ना दीपक का प्रकाश है ना वो तो समान रूप से जैसे प्रकाशित कर रहा ना ऐ दीपक की बाती हो की देखेगा या ऐसे ऐ करदीप हम जलाते न करदीप की बाती बाती देखेगा दीपक दीप दीपक की की भगा ईश्वर का जो साक्षात्कारेगा व्यक्ति के चलेगा वो ठीक है ना? तो पर अपनी सत्ता कैसे रहेगी कोई स्थान खाली है जा ईश्वर न हो ध ध्यान देगे देखो वैदीकरम्परा मे क्या है जा जीवात्मा है वहा ईश्वर है जा जीवात्मा नी है वहा ईश्वर है और जहां लोक लोकलोकान्तान्तर है भी ईश्वर है जहां लोक लोकलोकान्तान्तर नहीं है वहां भी ईश्वर है जहां प्रकृति है वहां भी ईश्वर है जहां नी है वहां भी ईश्वर है समध माया